गीता तत्व चिंतन सातवा प्रवचन महाभारत और उसके रचयिता महर्षि व्यास व्यक्तित्व और कृतित्व आज हम थोड़ी चर्चा महाभारत और उसके रचयिता महर्षि व्यास के संबंध में करेंगे ये गीता के भी रचयिता हुए तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप को छंदोबद कर उसे विस्तारित और विभाजित करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त हुआ ये व्यास कौन थे इनके दो नाम प्रमुख रूप से हमारे सामने आते हैं एक कृष्णद्वैपायन व्यास और दूसरा भादरायण व्यास कुछ लोग इन दोनों नामों को दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम बतलाते हैं यानी उनका कहना है कि महाभारत आदि ग्रंथों के प्रणेता कृष्णद्वयपायन व्यास थे तथा ब्रह्म सूत्रों के रचयिता थे बाधरायण व्यास पर ऐसा मत भारतीय परंपरा के विरुद्ध है भारतीय परंपरा में एक ही व्यास के अनेक नाम माने जाते हैं कृष्ण उनका व्यक्तिगत नाम है इस नाम का कारण यह हो सकता है कि उनका वर्ण कुछ श्याम हो द्वीप में पैदा होने के कारण वे द्वैपायन कहलाए और बद्रीवन में तपस्या करने के कारण उनकी प्रसिद्धि बादरायण के नाम से हुई वेद का व्यसन अर्थात विभाजन करने के कारण लोगों ने उसे व्यास के नाम से पुकारा व्यास शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है विभाजन और विस्तार तो कृष्ण जो कृष्णदयपायन ने वेद को विभाजित भी किया और विस्तारित भी महाभारत को पढ़ने पर मालूम पड़ता है कि तत्कालीन समाज में लोगों की आस्था धर्म और ईश्वर पर से उठती जा रही थी वह भौतिकता के उत्कर्ष का युग था जब विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी अतएव स्वाभाविक रूप से लोगों की आस्था धर्म पर से हटती जा रही थी यह बात दुर्योधन दुशासन आदि के चरित्र को देखने से स्पष्ट हो जाती है ऐसे समय भगवान व्यास ने धर्म को पुनः प्रतिष्ठा के लिए आप्राण चेष्टा की इस दिशा में उनका पहला कार्य हुआ वेद का चार भागों में विभाजन पहले वेद कतिपय परिवारों के पास परंपरा से सुरक्षित था पर वेद का बृहत भार उठाना एक ही परिवार के लिए बड़ा कष्टसाध्य व्यापार था इसमें यह भी डर बना था कि यदि वह परिवार अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो वेद की परंपरा ही लुप्त हो जाता इसलिए व्यासदेव ने वेद को विभाजित किया और उसकी एक एक शाखा अपने एक एक शिष्य को दे दी यह एक महत् कार्य था जिसको संपन्न करने के कारण वे व्यास कहलाए महर्षि व्यास एक अत्यंत उदार चेता व्यक्ति थे उनका हृदय निम्न वर्णों की दुर्दशा पर रोता था वे शिक्षा के प्रसार को उस दुर्दशा को दूर करने का उपाय मानते थे अतः उन्होंने महाभारत और पुराणों की रचना की ताकि शुद्ध एवं अन्य निम्न वर्ण के लोग इन ग्रंथों को पढ़कर अपने भीतर संस्कार उत्पन्न कर सकें महर्षि व्यास वेद के अधिकार से शून्य जातियों में भी ज्ञान का प्रसार चाहते थे और उन जातियों के योग्य व्यक्तियों को समाज में उचित स्थान दिलाना चाहते थे महाभारत की आख्यायिकाओं के माध्यम से उनकी यह महाप्राणता पग पग पर दृष्टिगोचर होती है कौशिक ब्राह्मण का एक महिला से शिक्षा प्राप्त करना फिर उसी का धर्म व्यास नामक कसाई से उपदिष्ट होना इसी प्रकार जाजली ऋषि का तुलाधार वैश्य से उपदेश ग्रहण करना ये सारे उदाहरण भगवान व्यास की सीमा मुक्त मानवता को प्रकट करते हैं और तत्कालीन समाज में उनके इस सुप्रयास का फल भी विपुल रूप से प्रकट हुआ सूत जाति के लोमहर्षण और उग्र श्रवा ने वह सम्मान अर्जित किया जो बड़े बड़े ब्राह्मणों को भी दुर्लभ था